पुराण वायवीय संहिता व्रत संपूर्ण दान तपस्या और नियम इन सब साधनों को पूर्व काल में सत्पुरुषों ने भाव शुद्धि तथा अनुराग की उत्पत्ति के लिए ही बताया था इसमें संशय नहीं है मैं भगवान विष्णु रुद्रदेव तथा दूसरे दूसरे देवता एवं असुर आज भी उग्र तपस्याओं के द्वारा उनके दर्शन की इच्छा रखते हैं धर्म भ्रष्ट मूढ़ दुष्ट और घृणित आचार विचार वाले लोगों को उनका दर्शन होना असंभव है भक्तजन भीतर और बाहर भी उन्हीं का पूजन एवं ध्यान करते हैं यह रूप तीन प्रकार का है स्थूल सूक्ष्म और इन दोनों से परे हम सब देवता आदि जिस रूप को प्रत्यक्ष देखते हैं वह स्थूल है सूक्ष्म रूप का दर्शन केवल योगियों को होता है और उससे भी परे जो नित्य ज्ञान स्वरूप आनंदमय तथा अविनाशी भगवत स्वरूप है वह उसमें निष्ठा रखने वाले भजन पारायण भक्तों की ही दृष्टि में आता है भगवत व्रत का आश्रय लेने वाले भक्त ही उसको देख पाते हैं इस विषय में अधिक कहने से क्या लाभ गुज्य से भी गुज्यतर एवं उत्कृष्ट साधन है भगवान शिव के प्रति भक्ति जो उस भक्ति से युक्त है वह संसार बंधन से मुक्त हो जाता है इसमें संदेह नहीं है वह भक्ति भगवान शिव की कृपा से ही उपलब्ध होती है और उनकी कृपा भी भक्ति से ही संभव होती है इस प्रकार ये दोनों एक दूसरे के आश्रित है ठीक वैसे ही जैसे अंकुरण बीज और बीज से अंकुर होता है जीव को भगवत कृपा से ही सर्वत्र सिद्धियाँ मिलती हैं संपूर्ण साधनों से अंत में भगवान की कृपा ही साध्य है अंतकरण की शुद्धि या प्रसाद का साधन है धर्म और धर्म के स्वरूप का प्रतिपादन वेद ने किया है वेदों के अभ्यास से पहले के पुण्य और पापों में समता आती है उस समता से प्रसाद प्रसन्नता या अंत शुद्धि का संपर्क प्राप्त होता है और उससे धर्म की वृद्धि होती है धर्म की वृद्धि से पशु जीव के पापों का क्षय होता है इस तरह जिसके पाप क्षीण हो गए हैं उस जीव को अनेक जन्मों के अभ्यास से क्रमशः उमा महेश्वर के तत्व का ज्ञान प्राप्त होकर उसके हृदय में उनके प्रति भक्ति का उदय होता है उस भक्तिभाव के अनुरूप ही महेश्वर के कृपा प्रसाद का उद्रेक होता है उस प्रसाद से कर्मों का त्याग होता है कर्मों के त्याग का अभिप्राय उनके फलों के त्याग से है कर्मों के स्वरूपतः त्याग से नहीं अतः यह सिद्ध हुआ कि कर्म फलों के त्याग से शिव धर्म में मंगल में निवृत्ति होती है इसलिए शिव का कृपा प्रसाद प्राप्त करने के उद्देश्य से तुम सब लोग अपने स्त्री पुत्रों और अग्नियों के साथ वाणी और मन के दोषों से रहित होकर एकमात्र भगवान शिव का ही ध्यान करते रहो उन्हीं में निष्ठा रखकर उनके भजन में तत्पर हो जाओ उन्हीं में मन लगाकर उनके आश्रित होकर रहो सब कार्य करते हुए मन से उन्हीं का चिंतन किया करो एक सहसत्र दिव्य वर्षों के लिए दीर्घकालिक यज्ञ का आरंभ करके उसे पूर्ण करो यज्ञ के अंत में मंत्र द्वारा आवाहन करने पर साक्षात वायुदेवता वहाँ पधारेंगे फिर वे ही तुम सब लोगों के कल्याण का साधन एवं उपाय बताएंगे तत्पश्चात तुम सब लोग परम सुंदर पुण्यमयी पुरी को जाना जहां पिनाक श्रीमन भगवान विश्वनाथ भक्तजनों पर अनुग्रह करने के लिए देवी पार्वती के साथ सदा विहार करते हैं विजयोत्तमो वहां तुम्हें बड़ा भारी आश्चर्य दिखाई देगा उस आश्चर्य को देख तुम फिर मेरे पास आना तब मैं तुम्हें मोक्ष का उपाय बताऊँगा उस उपाय से एक ही जन्म में मुक्ति तुम्हारे हाथ में आ जाएगी जो अनेक जन्मों के संसार बंधन से छुटकारा दिलाने वाली है यह मैंने मनोमय मैं चक्र का निर्माण किया है इस चक्र को मैं यहाँ से छोड़ता हूँ जहाँ जाकर इसकी नेमी विषीर्ण हो जाए टूट फूट जाए वही तपस्या के लिए शुभ देश है ऐसा कहकर पितामा ब्रह्मा ने उस सूर्यतुल तेजस्वी मनोमय चक्र की ओर देखा और महादेव जी को प्रणाम करके उसे छोड़ दिया वे सब ब्राह्मण उन लोकनाथ ब्रह्मा जी को प्रणाम करके उस स्थान के लिए चल दिए जहाँ उस चक्र की नेमी जीर्ण होने वाली थी ब्रह्मा जी का फेंका हुआ वह सुंदर चक्र मनोहर शिलाखंड से युक्त और निर्मल एवं स्वादिष्ट जल से पूर्ण किसी वन में गिरा उस चक्र की नेमी के शीर्ण होने से वह मुनिपूजित वन नैमिस नाम से विख्यात हुआ अनेक यक्ष गंधर्व और विद्याधर वहां आकर रहने लगे पूर्व काल में जगत की सृष्टिक इच्छा रखने वाले विश्व स्रष्टा एवं गार्भपत्य अग्नि के उपासक प्रजापतियों ने वही दिव्य यज्ञ का आरंभ किया वही शब्दशास्त्र अर्थशास्त्र तथा तो न्यायशास्त्र के ज्ञाता विद्वान महर्षियों ने शक्ति ज्ञान और क्रियायोग के द्वारा शास्त्रीय विधि का अनुष्ठान किया था उसी स्थान पर वेद विद्वान सदावाद और जल्प के बल से युक्त वचनों द्वारा अतिवाद करने वाले वेद बहिष्कृत नास्तिकों को पराहत या पराजित करते थे तभी से नयिचारण ऋषियों की तपस्या के योग्य स्थान बन गया स्फटिक मणिमय पर्वत की शिलाओं से झरते हुए अमृत के समान मधुर एवं स्वच्छ जल के कारण वह वन बड़ा रमणीय प्रतीत होता है वहां प्रायः अत्यंत रसीले फल देने वाले वृक्ष हैं तथा उस वन में हिंसक जीव जंतुओं का अभाव है